गुड्डू का स्वेटर तो देखो हां कितना सुंदर स्वेटर है गुड्डू स्वेटर तो बड़ा सुंदर पहना है ये तो मेरी मां ने बुना है इतना सुंदर स्वेटर हाथ से बना है तेरी मां ने मेरी मां तो बहुत सुंदर-सुंदर स्वेटर बुनती है मेरे सब स्वेटर मां ने ही बुने हैं तेरी मां को बहुत सारे काम आते हैं हां मेरी मां खाना भी बहुत अच्छा बनाती है पर कपड़े सबसे बढ़िया मेरी मां सीती हैं देखो मेरी फ्रॉक मेरी मां ने सी है और मेरी मां मुझे और मेरे भैया को पढ़ाती हैं वो तो स्कूल में भी पढ़ाती हैं तभी तो दोनों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं पढ़ाई में हां और मेरी मां को तो बहुत सारी कहानियां भी आती हैं राजा की रानी की शेर की और परियों की भी पर सबसे अच्छी मेरी मां है वो मुझे बहुत प्यार करती हैं सबसे ज्यादा हा हा तभी तो कल तेरी मां ने तेरी पिटाई की थी <laughs> ओह वो तो वो तो इसलिए क्योंकि मैंने शैतानी की थी और मेरी मां को गुस्सा आया तूने क्या किया था मैंने मैंने अपने दादाजी का चश्मा छुपा दिया था फिर मेरी मां को बहुत गुस्सा आया ये तो बड़ी बुरी बात है मैं तो कभी शैतानी नहीं करती ए शैतानी नहीं करती अجب आलू फर्श पर गिरा देती है तो क्या होता है आ, वो ऐसा तो कभी-कभी हो जाता है आ, लेकिन जब मुझे चोट लगती है ना और मैं रोती हूं तब मेरी मां मुझे चूमकर मेरा दर्द ठीक कर देती हैं मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती हैं मेरी मां मेरी मां भी <laughs> से, लेकिन मेरी मां सबसे अच्छी हैं मेरी मां सबसे अच्छी हैं सभी से अच्छी मेरी मां पूरी दुनिया में सब अच्छी हैं <laughs> और एक बात बताऊं मेरी मां बहुत बहादुर है कैसे एक बार मेरे दादाजी बहुत बीमार हो गए थे दादी और मेरे पापा तो बहुत डर गए थे मैं भी रोने लगा पर मेरी मां बिल्कुल नहीं घबराएं वो डॉक्टर को बुला कर लाए रात में नहीं डर जाकर दादाजी भी कहते हैं कि बहू ने ही मेरी जान बचाई है तेरी मां को अंधेरे में डर नहीं लगता अरे नहीं नहीं मां लोगों को कभी भी डर नहीं लगता वो तो बच्चों को भी डर नहीं लगने देती मैं जब अपनी मां के साथ रहती हूं ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता शेर से भी नहीं आ हां शेर है ही काया वो तो घने जंगल में रहते हैं पर अपनी मां के साथ मुझे जंगल में भी डर नहीं लगेगा जंगल में तो तुझे बहुत डर लगेगा तू तो छिपकली से भी डरती है पर मां पास में हो तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता लगता है जी लगता है छिपकली से डर लगता है नहीं लगता नहीं लगता है तुम गंदे बच्चे हो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी कभी भी नहीं कुट्टी कुट्टी लगता है इसको डर लगता है इसको लगता है छिपकली से डर लगता है दिया गई खेलकर क्या कहती है बेटी मां मैंने गुड्डू और बिट्टी से कुट्टी कर दी वो दोनों बहुत गंदे हैं क्यों गुड्डू और बिट्टी तो तेरे पक्के दोस्त हैं ना हां पर मैंने उनसे कुट्टी कर दी है आज अच्छा अब तू किसके साथ खेलेगी और गुड्डू बिट्टी किसके साथ खेलेंगे मासी मासी बी, बीनु, बीनु ने ना हम हमसे पक्की गुट्टी कर, कर दी बीनु बहुत बुरी बात है अच्छा बिट्टी बेटे तुम बताओ क्या बात हुई मासी बीनु कह रही थी आ, कि अगर मेरी मां साथ हो आ, तो उसे जरा भी डर नहीं लगेगा जंगल में भी नहीं अच्छा फिर तुमने क्या कहा आ, फिर मैंने और गुड्डू ने कहा कि लगेगा अच्छा और मां ये तालियां भी बजा रहे थे ऐसे लगता है जी लगता है छिपकली से डर लगता है लगता है जी लगता है <laughs> बस इतनी सी बात थी <laughs> और मां ऐसे भी चिढ़ा रहे थे कि इनकी मां दुनिया में सबसे अच्छी मां है <laughs> इसमें चिढ़ने की क्या बात है बेटी दुनिया की हर मां सबसे अच्छी मां होती है ये मुझे चिढ़ाते जा रहे थे गुड्डू बिट्टी तुम्हें बिनू को चिढ़ाना नहीं चाहिए था और बिनू तुम चिढ़ी क्यों हु? अच्छा चलो अब कुट्टी कुट्टी भूलकर दोस्त बन जाओ हां हम सब दोस्त बन जाते हैं मिलो ऐसे तुम भी कुट्टी खत्म मेरी मां मेरी मां दुनिया भर उतर जाती है मेरी मां घर में ही रह पापा का हाथ बटाती है मेरी मां मेरी मां दुनिया भर में सबसे अ बेइज्जती घर में भी पढाती है इसलिए तो दुनिया भर में मां ही सबसे प्यारी है मेरी मां मेरी मां दुनिया भर में सबसे कपड़े सीती है अच्छा अच्छा खाना मेरी मां तो रोज बनाती है मेरी मां मेरी मां दुनिया भर में सबसे अच्छी मेरी मां अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख मधु बी जोशी कलाकार सुचित्रा गुप्ता पल्लवी प्रिया और पायल संगीतकार दिनेश प्रभाकर ध्वन्यंकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्द Thank you.